हमें शांति मिले पड़ोस को शांति मिले मोहल्ले को शांति मिले गांव को नगर को शांति मिले देश को शांति मिले विश्व मानव को शांति मिले विश्व प्राणी को शांति मिले क्योंकि सचिदानंद परमात्मा ही वास्तव में शुद्ध सुख स्वरूप और शांत स्वरूप है स्वार्थ और विकारों के कारण ही अशांति और दुख होता है निर्विकारी जीवन से और निस्वार्थ चित्र से शांति और माधुर्य उभरता है शांति ही सारे अवगुणों को हरने वाली ईश्वरीय औषध है शांति ही सारे सामर्थ्यों को उभारने वाली ईश्वरीय करुणा कृपा की सरिता है लबा ज्ञानम परम शांति जीव को अपने सचिदानंद स्वरूप का ज्ञान उपलब्ध हो जाए तो परम शांति होती है अर्जुन विषाद योग में तब तक है जब तक अर्जुन को परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं दिया श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को परमात्मा तत्व का ज्ञान समझ में आ गया तो अर्जुन कहता है लब्धवा ज्ञानम पराम शांति उस आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर मैं परम शांति में स्थित हूं शांति चार प्रकार की होती है आदि भौतिक शांति आदि दैविक शांति आध्यात्मिक शांति ये तीन प्रकार की शांतियां तो आती जाती रहती है लेकिन चौथी जो है परम शांति वो एक बार आती है तो फिर किसी भी परिस्थिति में किसी भी आकर्षणों में विकर्षणों में दुखों में सुखों में वह परम भक्त वह परम योगी वह परम ज्ञानी परेशान नहीं होता परम शांति एक बार आती तो फिर कभी नहीं जाती बाकी की तीन शांतियां आती हैं, टिकती है और भागती है तीन शांतियां टिकती नहीं और चौथी शांति मिटती नहीं जैसे मकान नहीं है बड़ी अशांति गाड़ी बस नहीं आई बड़ी अशांति सर्विस नहीं मिली बड़ी अशांति घर में झगड़ा हो गया और भोजन नहीं बना बड़ी अशांति तो आदि भौतिक सुविधाओं में विघ्न पड़ने से जो अशांति होती है वे विघ्न दूर हो जाते तो शांति हा भोजन मिला बड़ी शांति बस मिल गई शांति नौकरी मिल गई शांति बेटा मिल गया शांति ये आदि भौतिक अभावों के कारण जो अशांति होती है वे अभाव पूर्ण होते ही, वो शांति आती तो है लेकिन लंबा समय टिकती नहीं भूख लगी भोजन नहीं बड़ी अशांति है भोजन मिल गया हस हाँ शांति लेकिन चार घंटे के बाद फिर खाली हो गया लड़के को एडमिशन नहीं मिल रहा है बड़ा प्रॉब्लम है बड़ी अशांति है एडमिशन मिल गया हास शांति लेकिन दूसरे प्रॉब्लम फिर मुंह दिखाए रहे कुदरती कोप हुए अकाल बारिश पड़ा अकाल पड़ गया अतिवृष्टि हो गई अनावृष्टि हो गई कुछ भूकंप जैसे कुछ खतरे हो गए आदि देवी का शांति टल गए अष्ट ग्रह टल गए हास शांति, अकाल वकाल पड़ा बड़ी अशांति लेकिन ठीक से बारिश पड़ गई हास शांति इस प्रकार की शांति आती जाती रहती है मन मोटा हो गया किसी तनाव में किसी टेंशन में है आध्यात्मिक अशांति अंतर अंतर में बाकी सब सुविधाएं लेकिन भीतर खटक रहा है वो मन थोड़ा बहला लिया और वो जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो गए मानसिक शांति मिल गई लेकिन ये प्रॉब्लम फिर आते हैं दूसरे रूप बदल के आते हैं तो ये शांतियाँ तीन शांतियाँ तो आती जाती रहती हैं किसी के जीवन में कम किसी के जीवन में ज्यादा लेकिन आती जाती रहती है पूजा पाठ करने के पश्चात ब्राह्मण दे, देव बोलेंगे तीन बार ओम शांति शांति शांति पांच बार भी नहीं बोलेंगे दो बार भी नहीं बोलेंगे चार बार भी नहीं बोलेंगे तीन बार ही बोलेंगे ओम शांति शांति शांति तो व्यवहार काल में ये तीन अशांतियां होती है और इनको मिटाने के लिए पुरुषार्थ होता है लेकिन आती है जाती और मिटाते मिटाते मिटाने वाला मिट जाता लेकिन पीछा नहीं छोड़ती मरने के बाद भी प्रेत हो गए तो अशांति अपने अनुरूप कर्म के अनुरूप गर्भ नहीं मिला तो बाथरूम से भाग गए अशांति और गर्भ मिला और जब गर्भ से जन्म ले रहे तभी भी अशांति तो ये तीन शांतियां प्राकृतिक है जैसे प्रकृति में बदलाव होता रहता है ऐसे इन तीन शांतियों में भी बदलाव होता जाता है चौथी शांति है जिसको परम शांति कहते परमात्मिक शांति वो इस जीवात्मा को अपने ज्ञान का अनुभव होता है तो परम शांति हो जाती है। पुरुष बहुत भोग मिले तो भी उसमें लम्पटु आसक्त या भोगी नहीं बनता और भोग चले भी भी जाएं, खत्म हो तो उसके लिए रोता नहीं, आशांत नहीं होता। भोग दल में नहीं पड़ा प्रतिकूलताई भोजन में सीरे में नमक और सब्जी में शक्कर, तो अशांति नहीं मिली क्योंकि परम शांति का कुछ कदम चल पड़ा था जहाज़ डूब गए तो दुखी नहीं हुआ और लोग यशोगान कर रहे हैं तो आसक्त नहीं हुआ सुखदेव जी महाराज परीक्षद को कथा सुनाने के लिए चल पड़े रास्ते में नादान लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई ओ बाबा बाबू पागल बाबा ये ओ कंकड़ पत्थर उछाले सुखदेव जी महाराज दुखी नहीं हुए अशांत नहीं हुए प्राकृतिक शांति नहीं थी उनकी परमात्मिक शांति थी सुखदेव जी महाराज की ज्ञान की ऊंचाई ब्रह्म ज्ञान की ऊंचाई देखकर साधु संत ऋषि मुनि उठ खड़े हुए राजा परीक्षत ने उनको सोने के सिंहासन पर गुरुदेव को बिठवाया अर्घ्य पाद से पूजन किया पंचामृत से चरण धोए फिर शुद्ध जल से चरण धोए तिलक किया दोनों भुजाओं को तिलक किया ललाट पे तिलक किया आरती की अर्घ्य पाठ से पूजन किया सोने के सिंहासन पर बिठाकर सुखदेव जी को सुख नहीं हुआ और कंकर पत्थर उछाल रहे लोग बाबा जी बाबाजी हो पागल पागल कर रहे तो दुख नहीं हुआ क्योंकि सुखदेव जी परम शांति तक पहुंचे थे ये सुख दुख मन के प्रदेश में ही होता है मन अगर संसार को और शरीर को मैं मानता और संसार को सच्चा मानता और उसमें से सुख लेने के लिए भागता है तो बंधन में डालता है संसार को बदलने वाला और उसमें से सुख नहीं निर्वाह कर लेना है और अपने आत्मा को जानना है ऐसा अगर मान लेता है तो संयम और संवेदनाशील होकर उमुक्ति के रास्ते चल पड़ता है सुखदेव जी तो मुक्ति की ऊंचाईयों को छुए थे तो सुख के समय सुखदेव जी सुखी नहीं होते हर्षित नहीं होते और अपमान के समय सुखदेव जी दुखी नहीं होते छोटे आदमी की पहचान क्या कि थोड़ा सा सुख मिले और ज्यादा खुश हो जाए थोड़ा सा दुख मिले और ज्यादा दुखी हो जाए ये बहुत निष्कृष्ट बहुत छोटे व्यक्ति की पहचान है बहुत सारा दुख मिले तो भी उतना दुख ना हो और बहुत सारा सुख मिले तो उतना सुख ना हो ये बड़े आदमी की पहचान है और सुख दुख की असर ना हो वो तो साक्षात भगवत स्वरूप ब्रह्म ज्ञानी है उसको प्रणाम सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा जैसा अमृत तैसी विष विश्व जैसा मान तैसा अपमाना हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही दे जान वो मुक्त आत्मा है जिसने परम शांति पा ली वो मुक्त आत्मा है भगवान शिव को जो अनुभव है वही उस ब्रह्मज्ञानी को है भगवान विष्णु जिसमें रमण करते उसी में वो महापुरुष रमण करता है जगतंबा जिसमें सम ताके माधुर्य में है वो परम शांति पाया हुआ वही है इसलिए ईश्वर और गुरु एक तुल्य पूजे जाते हैं ईश्वरों गुरु रात मूर्ति भेदे विभागिन हो राजा कितना भी, भी बढ़िया हो लेकिन पूजा के उस मंदिर में भगवान के साथ राजा का या नेता का फोटो हम लोग नहीं रखते जय राम जी चाहे लाल बहादुर शास्त्री जैसा सज्जन हो चाहे फिर ले भागु कोई ही, ही हो लेकिन उन नेताओं को भगवान तुल्य हम नहीं पूजते जय राम जी क्योंकि उन्होंने सुविधा दी और ईमानदारी से बर्ताव किया अच्छा है वे आदर करने योग्य हैं इन श्रद्धे और पूजनीय तो भगवान और भगवत तत्व का साक्षात्कार करने वाले महापुरुष ही होते हैं नेता सज्जन है फिर भी उसका जो स्पीच है उसको हम भाषण कहेंगे और संत सज्जन है और बोलते हैं तो उसको हम भाषण नहीं बोलते सत्संग बोलते भले अनजान लोग बोलते हैं कि महाराज हम आपकी स्पीच सुनते हैं तो हम हंसते हैं कि बेचारे अनजान है जयराम जी हमें उनकी बात पर दया आ जाती है और अंदरा अच्छा जी अच्छा कर लेते हैं जो लोग बोलते हैं कि बापू जी हम आपका लेक्चर अटेंड करते हैं मैं समझता हूँ कि उन्होंने सत्संग का मूल्य ही नहीं पहचाना हम आपका लेक्चर अटेंड करते हैं हम आपका भाषण अटेंड करते हैं हम आपको रोज सुनते हैं ये लेक्चर और भाषण से तो अच्छी समझ है लेकिन हम आपका सत्संग सुनते हैं ये पूरी समझ है बाकी सब अधूरी समझ है तो सत्संग तब बनता है सत्य स्वरूप परमात्मा में चित्त विश्रांति पालिया जिनका उनकी वाणी सत्संग होती है नानक बोले सहज स्वभाव समर्थ रामदास ने और एक नाथ महाराज ने ऐसे सत्संग के विषय में कहा है स्वहित कारणे संगति साधु जी आप लोग तो समझ गए होंगे स्वहित कारणे संगति साधु ची भावे भक्ति हरिची भेटी हरी ते थे संत संते हरी ऐसे बोलता थी सोहित कारणे संगति साधु ची भावे भक्ति हरी ची भेटी तेने हरी ते थे संत संते हरी ऐसे वेदचारी बोलता थी साधु संतों का संग पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए जहां संत निवास करते हैं वहां परमेश्वर का सततवास होता है ऐसा चारों वेदों का कहना है अपने शास्त्र कहते हैं साधु नाम दर्शनम पातकनाशनम तो साधु का स्वर शरीर और हमारा शरीर बाहर से तो एक जैसा दिखता है लेकिन हम तीन अशांतियों में उलझे हुए तीन अशांतियों को मिटाने में खप जाते हैं साधु तीन अशांतियों को मिथ्या समझकर परम शांति पाकर तीनों अशांतियां उसकी सदा के लिए नष्ट कर देता है इसलिए वो पूजने योग्य हो जाता है तुकार महाराज ने कहा शरीर दुखाचे कोठार शरीर दुखाचे कोठार वो इस शरीर को मैं मानने की आदत कम कर दो ये शरीर मैं हाथ ऐसा नहीं ये हाथ है ये सिर है ये पैर है ये पेट है मैं पेट पैटू ऐसा नहीं मानते तो यह यह जो यह है वो मैं नहीं और जो मैं है वो यह नहीं होता इदम अहम नहीं होता और अहम इदम नहीं होता है ये मंडप है तो मैं मंडप नहीं हूं तो यह हाथ है मैं हाथ नहीं, है। है है। नहीं है यह किडनी है जठरा है तो यह यह यह यह मेरा मन है शांत हुआ तब भी मेरा यह मन है यह बुद्धि है उस सब को जो देखता है जहां से यह उठता है वह परमात्मा अपना आपा है उसमें गोता मारने की कला परम शांति के द्वार खोल देगी आवश्यक आध्यात्मिक बल भी आ जाएगा और जो नहीं चाहिए वैसे दुर्गुण निकल जाएंगे जो चाहिए वो होने लगेगा और जो नहीं है वो मिटने लगेगा जैसे सूरज के उदय होते ही जो होना चाहिए वातावरण में ऑक्सीजन की बाहुल्यता वो होने लगती है पृथ्वी से अंधकार विदा और प्रकाश होना चाहिए होने लगता है हार्मफुल बैक्टीरिया नष्ट होने चाहिए होने लगते हैं अंधकार नहीं होना चाहिए तो नहीं होने लगता तो सूरज को मेहनत नहीं पड़ती है जो नहीं होना है वो नहीं होने लगता है और जो होना चाहिए वो होने लगता है ऐसे तुम्हारे आत्मसूर्य में अगर जब तप करके गोता मारोगे तो आपके जीवन में जो होना चाहिए वो ऑटोमेटिक होने लगेगा जो नहीं होना चाहिए वो मिटने लगेगा फिर आपको ये तीन शांतियाँ और अशांतियाँ अपना शिकार नहीं बना सकती लब्धवा ज्ञानम पराम शांति मच्छी रेण आदि का छत ऐसा नहीं कि परम शांति अभी मिली मरने के बाद मुक्ति मिलेगी या भगवान मिलेगा नहीं परम शांति मिली तो समझो भगवान मिले और भगवान मिले तो परम शांति मिली फिर से समझ लेना भगवान मिले तो परम शांति मिली और परम शांति मिली तो भगवान मिले लेकिन साकार भगवान मिल जाए और वो परम शांति का रास्ता नहीं मिला तो वो भगवान का मिलना भी इतना पूर्णता का अनुभव नहीं कराएगा ध्यान देना। भगवान कृष्ण मिल गए भगवान राम मिल गए ईसा वालों को ईसा भगवान मिल गए तो क्या हो जाएगा सामने वाले उनको पकड़ के आए उनकी बुद्धि नहीं बदली खीले ठोकने वालों की बुद्धि नहीं बदली रक्त बह रहा है वो देख रहे लोग तालियां बजा रहे थे तो अभी उनका क्रोस आप गले में लटका दोगे तो क्या मिल जाएगा थोड़ा सोचना पड़ता है जयराम जी खी ऐसे ही श्री कृष्ण को देखा शाकुनी ने भी देखा दुर्योधन ने भी देखा लेकिन कृष्ण ने दुर्योधन के कंधे पर भी हाथ रखा फिर भी दुर्योधन जब तक वो परम शांति का ज्ञान नहीं पाता तो भगवान साकार मिले तभी भी दुर्योधन की गड़बड़ी चालू थी अर्जुन सज्जन था भगवान साख रूप में मिले फिर भी अर्जुन का भय चालू था जब भगवान तत्व का साक्षात्कार हुआ भगवान तत्व का ज्ञान हुआ तब अर्जुन को परम शांति मिली तो भगवान मिलना मतलब भगवत तत्व का ज्ञान होना राम जी तो देखे थे सुर और सुरपंखा बोलते थे आई लव यू यूरे की तो भगवान मिल जाते लेकिन भगवत तत्व का अगर सत्संग नहीं है तो भगवान मिलने के बाद भी भगवत मिलने का पूरा फायदा आदमी नहीं ले पाता है भगवान नहीं मिले और भगवत तत्व का ज्ञान मिला और यात्रा की तो लाभ हो जाता है भगवान के दर्शन से तो मोह हो सकता है लेकिन भगवत तत्व के ज्ञान से मुंह की निवृत्ति होती है तो भगवान के दर्शन से भी बढ़कर भगवत तत्व की कथा ज्यादा हमारा हित करती है और भगवत तत्व की कथा और भगवत तत्व को पाए हुए महापुरुषों का जीवन चरित्र और महापुरुषों का दर्शन हमें बहुत बहुत साथ देता है बहुत बहुत उन्नति करता है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 तुकार महाराज कहते शरीर दुखाचे कोठार शरीर रोगाचे रोगाचे बंडार बंडार शरीर शरीर दुखाचे कोठार शरीर ची थार नहीं अपवित्र शरीर आशा कितना भी मधुर भोजन पवित्र गंगाजल पवित्र दूध फल फूल मिठाई खाओ लेकिन बस शरीर से गुजरी उसकी बुरी हालत हजम हो गई तो गंदी मलमूत्र और नई हजम हुई तो जहर होकर वमन हो जाती करोड़ों रुपए की मिठाई दिवाली के दो दिन पहले अगरपति घूमती और दिवाली के दो दिन बाद मिठाइया जहाँ पहुंचती वहां से गुजरने के लिए नाक दबोतना पड़ता है मिठाई का कोई कसूर नहीं है केवल मिठाइयों ने शरीर का सानिध्य लिया तो शरीर ऐसा है फिर भी इस शरीर में परम ज्ञान को उपलब्ध जो महापुरुष है उनका उपदेश उनका मंत्र दीक्षा साधन का मार्ग मिल जाता है तो यही शरीर जिसके पैर को लगी हुई मिट्टी भी गोपीचंद होकर पूजी जाती और लोगों के मस्तक पर चढ़ती श्री कृष्ण ने परम शांति पाई थी जन्म ते इतने विरोध विघ्न बाधा कभी कृष्ण अशांत नहीं हुए लोग ग्रह दिखाते अपना जन्म अक्षर दिखाते बोलते मैं बहुत दुखी हूँ बहुत दुखी हूँ मे, मेरी जन्म पत्र खराब है तुम्हारी जन्म पत्री से तो ज्यादा खतरनाक कृष्ण की जन्म पत्री थी जन्म पत्री के विषय में मैंने पढ़ा लिखा नहीं लेकिन मैं अनुमान से कह सकता हूँ कि ऐसी खतरनाक जन्म रही होगी की कृष्ण बेटे के आने के कारण माँ बाप जेल में पड़ रहे है जयराम जी ऐसा बेटा हरा है की माँ बाप कौन था पड़ गयी और जन्मते ही पराए घर लिवाया गया गाय चरानी पड़ी छाछ के लिए नाचना पड़ा मक्खन के लौंदे के लिए इधर उधर घूमना पड़ा और श्री कृष्ण जब जूझ रहे थे तो एक बार नंगे पैर रण छोड़कर भागना पड़ा ऋषियों के यहां भिक्षा मांगकर खाते थे और अंत में भी गए तो शिकारी ने हिरण समझ कर, तो, तो, कर लिए आज तक कोई पूतना जहर लेके नहीं आई तो तुम्हारी अपेक्षा कृष्ण को अशांति बहुत तो होनी चाहिए थी लेकिन कृष्ण ने परम शांति पाई तो ये बाहर की अशांतिया छोटी मोटी वहां टिक नहीं सकी सदा बंसी बजती रही मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि ये अशांति क्यों होती है उसका खोज कर बैठी है शांति कैसी होती है उसको भी समझ बैठी है। और परम शांति क्या होती है उसका भी अनुभव भारतीय संस्कृति ने किया तीन प्रकार का ज्ञान होता है एक होता है इंद्रियगत ज्ञान आपकी आंख जो देखती है कान जो सुनते हैं नाक जो सूंघता है जीभ जो चखती है उसको इंद्रियगत ज्ञान बोलते हैं अगर शरीर को मैं मानोगे और इंद्रियगत ज्ञान में आप लग जाओगे तो अशांति पीछा नहीं छोड़ेगी अशांति बढ़ती जाएगी खिन्नता बढ़ती जाएगी आज का विज्ञान कृत आविष्कार कितने भी हो गए और होते रहे फिर भी आदमी सुखी होने के बदले दुखी होता चला जाएगा पाश्चात्य जगत को यह तत्व ज्ञान यह भारतीय प्रसाद का अगर पता चल जाए और उस पर चलने लग जाए तो बहुत सुखी होंगे लेकिन इंद्रियगत ज्ञान में शरीर को मैं मानते संसार को सच्चा मानते और सुविधाएं जुटा जुटा कर आवश्यकता बढ़ा बढ़ा कर सुखी होने की ओर लगी जिसके पास जितनी ज़्यादा सामग्री जितना ज़्यादा सुविधाएं वो अपने को सुखी मानने की बेवकूफ़ी करता है लेकिन अशांत और खिन्न वो और ज़्यादा होता है जितनी डिजायर ज्यादा उतना आदमी अशांत ज्यादा जितनी डिजायर कम उतना अशांत कम और कोई वासना नहीं है तो परम शांति पाने के बिल्कुल करीब हो जाता फिर तो संसार की चीजें उसके चरणों में आए चाहे कितनी भी बढ़ जाए कितनी भी घट जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गीता में कृष्ण कहते हैं अचलम प्रतिष्ठ आप अचलम प्रतिष्ठम समुद्र महापक प्रविशंति यद तद्वत कामा या प्रविशंति सर्वे शांति माप्नोति न काम कामे ही जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से बारिश में खिंच खिंच कर परिपूर्ण समुद्र में जा गिरता है पर समुद्र अपनी मर्यादा में अपनी महिमा में रहता है किनारे के टापुओं को ले नहीं डूबता और गर्मियों में समुद्र से न जाने कितने के भी कितने अरब खरब निकलता होगा फिर भी समुद्र अपने किनारों को वो लहराता रहता है जो का ऐसे ही महापुरुष के विषय में ये दृष्टांत भी पूर्ण नहीं है क्योंकि समुद्र में तो सजातीय जल आता है और सजातीय जल कम होता है लेकिन महापुरुष में ये संसार के विषय जो है उसकी आत्मा के सजातीय नहीं है उसके शरीर मन और इंद्रियों तक के विषय आते हैं और जाते हैं वो अपने आप में ज्यो का त्यों पूर्ण है ऐसे पूर्ण पुरुष की निगाहें जहां पड़ती है वहां संसारी विषय विकारों में दलदल में पड़े हुए जीवों के भी पाप और अशांति के कुछ संकल्प विकल्प शांत होने लगते हैं साधुनाम दर्शनम पातकनाशन ये अशांति और दुख पातक है साधु के दर्शन से ये पातक नष्ट होते हैं तो व्यक्तियों को कुछ शांति मिलती है जब उनकी निगाहों से इतने अशांत वातावरण में भी लाखों आदमियों को शांति मिल सकती है तो उन लाखों आदमियों में कुछ लोग परम शांति पाले तो संसार स्वर्ग में बदल जाएगा मानम अचलम प्रतिष्ठ समुद्रमाप प्रवशंती यदवत् तदत काम प्रवशंति सर्वे से शांति मापनोति न काम कामी जैसे समुद्र नदियों का जल ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र से आकर मिलता है पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल प्रतिष्ठित रहता है वैसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य के मनुष्य में विकार उत्पन्न किए बिना उसको प्राप्त प्राप्त होते हैं मनुष्य परम परम शांति शांति को हो जाता है भोगों की कामना वाला परम नहीं पाता है। के शिष्य सोकेटिस का दर्शन करके बड़े प्रसन्न होते थे शिष्यों में करीब भी बहुत सारे होते कोई अमीर भी होता है और अमीर ने देखा कि मेरे धन का सात पीढ़ियों तक स्थायित्व होगा ब्रह्मज्ञानी की सेवा से जो स्थायी तत्वों में टिके उस संतों की सेवा में अगर मेरा धन लग जाए तो मेरी सात पीढ़िया सुखी रहेंगी। सोकेट को मिलियनर बिलियनर होते हैं अमेरिका में यूरोप में आदि उन्होंने आखिर एक दिन राजी कर लिया कि आप हमारे साथ चलिए मॉल में चलिए स्टोरों में चलिए आपको जो नीड है आप बाय करिए प्लीज आपको नहीं जरूरत तो हमारी खुशी के लिए आप बाय करिए सुबह से लेकर रात तक बड़े बड़े मॉलों में बड़े बड़े स्टोरों में ले गए ज्वेलरियों में ले गए कपड़ों के स्टोरों में ले गए जितना भी चाहे हाफ मिलियन खर्च होगा मतलब डेढ़ करोड़ आज का वन मिलियन खर्च होगा हम करेंगे आप हमारी सेवा स्वीकार करो शांति पाया हुआ फकीर था उपनिषदों और गीता का अमृत पान किया था ने। दिन भर उन भक्तों के साथ सब सब मॉलों में घूमे कोई चीज उन्हें लुभा नहीं सकती आकर्षित नहीं कर सकती आखिर रात्रि को बस स्टॉल और मॉल बंद होने को ये बड़े में बड़ा है अच्छी ज्वेलरी है कीमती चीजें है आप कुछ तो ले भी राउंड के हुए बाहर निकले और खूब तुम चीज रख खरीदते हो, हो, फिर फिर चीजों को संभालते रखते हो, फिर भी तुम्हें वो शांति नहीं और मेरे को मुफ्त में जो सुख मिल रहा है उस सुख की स्मृति का सुख है मुझे अपने आप का जो सुख मिल रहा है ये सारे मोल और तुम्हे नहीं दे सकते और अभी जो तुम्हारे पास पड़ा है सब कुछ भी वो सुख नहीं है जो मेरे को इसी कारण तो तुम तो मेरे पीछे पीछे रहे हो तो मेरा सुख काफी मुझे स्मरण आता है कि कितना बढ़िया चीज मेरे पास चोले जिनादे रतड़े तंग जिनादे पास धूली धूलिनादी जे मिले नानक दी अरदास जिनके चोले रतड़े हो गए संन्यासी हो गए आशक्ति जिनकी मिट गई है ऐसे पुरुषों की चरण रज मिले नानक जी बोलते मेरी अरदास है ऐसा नहीं कि एक नाथ जी ने बोला है कि संत मुक्ति के द्वार है संतों की संगति करो संत गुरुकुलों के राजा है सारे संतों का सारे भगवानों का सारे शास्त्रों का यही इशारा है ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बटभागी पावी ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावी ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने जे को जन्म मरण साधु जिना की शरणी पड़े जेको अपना दुख मिटावे साध की सेवा पावे नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे उस सत्य स्वरूप में गोता मार कर हमें मार्गदर्शन देने वाला सतगुरु मिल जाए उनकी दीक्षा शिक्षा मिल जाए तो जन्म जन्म की वासना के अंधी दौड़ वाले जो संस्कार है वो मिटते चले जाते हैं और ये जीव अपने शिवत्व को पा लेता है। जैसे कपड़ा थोड़ा साबुन लगाते पानी छिपकते तो एक, एकदम सफेद नहीं हो जाता है छप छप आते दूसरा पानी बदलते जरा साबुन आता स्वर्ग लगाते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 थोड़ा साबुन लगाते पानी छिटकते तो एक, एकदम सफ़ेद नहीं हो जाता है छप छप आते दूसरा पानी बदलते जरा साबुन आता स्वर्ग लगाते तो कपड़ा स्वच्छ हो जाता है सफ़ेदी वो साबुन नहीं देता सफ़ेदी इसकी अपनी है मैल वो हटाता है ऐसे सतगुरु का मंत्र भगवान नहीं देगा अथवा कोई सतगुरु भगवान को नहीं दे डालेगा भगवान तत्व तो परम शांति तो तुम्हारा आत्मा है लेकिन मैल हटाने की विद्या और कृपा देकर तुम्हारे दिल को पवित्र कर देगा कबीर जी ने कहा गुरु धोबी शीष कपड़ा साबुन सर्जन हार सुरत शिला पे बैठ के निकले मैल गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सर्जनहार परमेश्वर का सर्जनहार का जो मंत्र है नाम है वो साबुन है सूर्द शिला पर आपके ख्याल रूपी शिला पर बैठकर विचार रूपी शिला पर उसको छप छप आते हैं कपड़े को जैसे पत्थर पर छप छप आते हैं, ऐसे वो साधना की पद्धति से जब करते हैं, तो अनेक जन्मों के मैल पाप संस्कार वास्तव में मिटती है फिर ये छोटी मोटी तीन अशांतियां तो हिला नहीं सकती बड़ा भारी दुख आ जाए फिर भी हिलाता नहीं सुकरात के जीवन में बड़ा भारी दुख आया विरोधियों ने सुक्रात का कुप्रचार करते हुए ऐसा वातावरण सर्जित कर दिया कि सुक्रात को जैल में, जैल में जाना पड़ा और फिर उन बदमाश विरोधियों ने ऐसा कुछ फैसला करवा दिया कि सुकरात को मृत्युदंड का खबर सुनाना पड़ा। और सुकरात तैयार हो गए मृत्युदंड तो ठीक है इसमें क्या है शिष्य होने लगे घबराने लगे सुक्रात उठा और वो जहर घोलने वालों को कहा कि भई पांच बजे तुम्हें जहर का प्याला मेरे को देना है अभी पाँच बजने की तैयारी तो हो? हो तो जहर घुटने में थोड़ी देर कर रहे की दो श्वास और ले लो जरा जीवन का मजा ले लो जी लो मरना तो है तुम्हें तो हमारी तो नौकरी जहर बोलने की लेकिन हम जान बुझ के दो हो श्वास आप ज्यादा ले चले इसीलिए तो बोले दो श्वास ज्यादा जी लेंगे तो क्या हो जाएगा जिएगा तो मरने वाला शरीर जिएगा और मरेगा तो शरीर मरेगा मैं कब मरता हूँ जीकर देख लिया मरकर भी देख लेंगे जो मौत को देखता है उसकी मौत थोड़ी होती है पागल उलाओ टाइम हो गया कैसा होगा वो आत्मा का ज्ञान कैसा होगा अपनी अमरता का संदेश अभी तो छापाया रेड़ पड़ती है में तो कालूपुर की बाजार में लोगों के हार्ट अटैक होने लगते रेड लगती अंधेरी में तो बांद्रा में भी गड़बड़ होने लगती है जयराम वसई में तो ओ, सारा इलाका टेंशन में आ जाता है बरेवली के सेठों के और मूल जी मार्केट के सेठो की धड़कने बढ़ जाती लेकिन मौत खुद भी आ जाए फिर भी सुकरात के चित्त में अशांति नहीं होती है और कृष्ण जानते थे कि इस तरह ऐसा तीर आएगा और ये तो श्री कृष्ण को जब शिकारी ने मृग समझकर तीर मार दिया और पैरों के तलवे में तीर की पीड़ा हुई वो शिकार लेने को आया देखा श्री कृष्ण वो घबराया कृष्ण ने कहा नहीं नहीं तेरा ये तीर निकाले ले ले काम आ जाएगा शिकार नहीं लेता है तो कोई बात नहीं तीर तो अपना ले खींच ले बेटा वो घबराए बोले कोई नहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है ऐसी इसकी लीला ऐसी पूर्ण होनी थी रामावतार में तू बाली था और बाली को वरदान था कि जो सामने आकर युद्ध करेगा आदि शक्ति उसको मिल जाएगी तो अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना रखा था भाई का सत्ता ले रखी थी और भी तेरे कर्म ऐसे थे कि तेरे को भेजना जरूरी था और सामने आकर युद्ध करते तो तेरे आदि शक्ति हमारी तेरे पास आ जाती तो हमने छुप के मारा था तो उस रामा अवतार का अदला बदला इधर पूरा हो गया इसमें शोक क्या करता है ये तो लीला है मेरी लीला है हो रहा है मारने वाले को कर भी नहीं आता और उसको बोलते तीर ले जा तेरे को। जो है तेरा श्री कृष्ण ने पलथी मारी इंद्रियों को मन में लीन किया मन को बुद्धि में बुद्धि को अपने शुद्ध बुद्ध साक्षी स्वरूप परम शांत हूं शरीर मरता है मेरा क्या शरीर बीमार होता है तो मेरा क्या शरीर मरता है तो मेरा क्या ये शरीर नहीं था उसके पहले था, मैं था शरीर है तभी मैं हूँ और शरीर बदलता है तभी मैं हूँ किशोर अवस्था आई बदल गई बाल्यवस्था आई बदल गई जुआनी आई बदल गई उस सब बदलाव को देखने वाला मैं तो अबल हूँ जो अबदल है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही परमात्मा का सनातन स्वरूप है वही परम शांत है श्री कृष्ण अपने परमात्मा स्वरूप में समाधि हो गए और शरीर छोड़ गया बाकी जो तो जीवन भर अशांति का वातावरण था श्री कृष्ण गिर गिर्द फिर भी परम शांति पाए हुए पुरुष थे सुखदेव जी महाराज के इर्द गर्द अशांति खड़ी हो जाती थी लेकिन असर नहीं होती थी आप लोगों को तो कितनी सुविधा है फिर भी जरा सा टेलीफोन में किसी ने कुछ कह दिया तो सारी सुविधाओं पर पानी फिर गया एक बार में जरा सा दो लकीर किसी ने ब्लैकमेलिंग करने के लिए आपके लिए लिख दी तो नींद हराम हो जाती अच्छा अखबार तो ऐसा नहीं करते लेकिन जिनका धंधा है ब्लैक का या जो कुछ पत्रकार ऐसे वो तो ऐसे लिख देते किसी ने किसी सेठ को कहा के देखो आपके लिए अखबार में गड़बड़ाया मुनीम ने कहा उस कुत्ते को टुकड़ा नहीं डाला इसलिए गड़बड़ लिखा इसमें मेरे सेट का क्या जाता है जयराम जी मेरे सेठ सत्संगी है फलाने गुरु के लिए बापू के लिए कभी वाहवाई लिखने वाले और समझदार तो बहुत बढ़िया लिखते है लेकिन किसी को समिति वालों ने जरा हेड नहीं दी तो वो गड़बड़ लिखते तो बापू को और समिति को तो कोई घाटा नहीं होता तो मेरे सेठ को क्या घाटा होगा तो हमारे साधक और संत नहीं घबराते तो फिर ये हमारे जी, सत्संगी क्यों घबराएंगे पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है मिला अगर माल तो उस माल में खुश है हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश है पूरे है वे मर्द जो हर हाल में खुश है ऐसे मर्द धरती पे कभी कभी कहीं कहीं प्रकट हुआ करते है अभी भी जो रौनक है आप थोड़ा चेहरे पर मुस्कान है या व्यवहार में थोड़ी उदारता और सज्जनता है तो ये उन्हीं महापुरुषों की परंपरागत प्रसादी है कोई न कोई देश में कहीं न कहीं ऐसा आत्मरामी परम शांति पाया हुआ पुरुष होता है कोई न कोई देश में कहीं न कहीं ऐसा आत्मरामी परम शांति पाया हुआ पुरुष होता है दूसरे विश्व युद्ध में एक ऐसे महापुरुष पकड़े गए उन्नीस वो सहज स्वभाव विचरण कर रहे थे सैनिकों ने उनसे पूछा उसने तो शपथ ले रखी थी कि जब सब तू ही है तो क्या बोलू मैंने आज से मोन लिया महात्मा संकल्प के पक्के थे मौन लेकर विचरण कर रहे थे फौजियों को शक पड़ा पूछा तू तो कौन है बाबा चुप जो चुपी त्यू शक ज्यादा ले आएसर के पास अफसर ने बोला जल्दी बता नहीं तो तेरी जीभ काट लेंगे चेहरे पर कोई फर्क नहीं जल्दी बता नहीं तो तुझे मार देंगे तू कौन है शत्रु सेना का जासूस है तू कौन है कौन सी बला है कौन सी जात का कौन सी नात का क्या काम करने आया इधर को संत जानते के जो आत्मा की जाते वही हमारी असली जाते, बाकी शरीर की जात तो कल्पित है बहुत डांटा बहुत कुछ बके लेकिन वो संत चुप ही चुप थे मौन ही मौन लगा कि कोई बड़े संस्था बड़े देश से जुड़ा हुआ आदमी है कोई बड़ा जासूस लगता है बड़ा रेढ़ा गुनागार है फिर भी कोई असर नहीं बोले जब कोई असर नहीं है तू बोलता ही नहीं मुर्दा है तो हम तुझे मुर्दा ही कर डालेंगे ले आओ भाला भाला लाने वाले को आदेश दे दिया लेफ्ट कर्नल महाराज अब भी बोलता है तू कौन है जीवन दान मिलेगा नहीं तो अभी अभी मार डालेंगे साधु जो का मूर्ख सेनापति ने आदेश दे दिया कि चलो नहीं बोलता है तो सदा के लिए इसको न बोला कर दो कंठ पे रख दिया, फिर भी वो महात्मा डरे नहीं उस अहंकारी सेनापति ने ऑर्डर, ऑर्डर छोड़ा के भाला भोंक दो उस परम शांति पाए हुए महापुरुष को जब भाला घुसा तो रक्त की धार बह चली कंठ में मर्म स्थान पर भाला घुसे लोहे का जीना तो असंभव है बड़ी भाला गुस्सा रक्त की धार बैचल आखिरी आखिरी में आखिरी स्वास्थ्य महात्मा मुस्कुराए यार तू भाला बनकर आएगा फिर भी तू मुझे धोखा नहीं दे सकता है सब में तू ही तू है अशांति नहीं हो साई कंवर राम का यश कीर्ति देखकर कुछ भी धर्मी लोग जलते थे। सिंधी जगत में खूब जागृति आई तो अपने वालों में से किसी ने प्लानिंग किया और रुकु स्टेशन पर दो आदमी मिलने आए बाबा बाबाजी हम जो काम करने को आए उसमें हमें फतेह मिले काम करने को क्या है कि आपका मर्डर करने को आए रुकु स्टेशन पर गाड़ी रुकी और वो पहले दुआ लेने आए कि हम जिस काम के लिए निकले उसमें सफल हों कंवर तो घर से भोजन करके जब निकले थे तो ग्रास लेते भोजन करते करते ग्राहक हाथ पर से गिरा तुरंत आवाज आए कि अब पूरा हो गया तुम्हारा अन जल वे संत वहीं हाथ धोकर उठे और मुसाफरी की और रुकू स्टेशन के पहले वो आए और बोले महाराज हम जो काम करने को निकले हैं उसमें फतेह हो जाए कौं राम ने कहा ठीक है भगवान तुम्हें फतेह देगा रुकू स्टेशन पर दूर खड़े उन्हीं ने जिन्होंने आशीर्वाद मांगा उन्होंने धा धा छाती में दो गोली लगाई तो हाए रे हाय हाय रे हाय नहीं क्या आराम करते हुए कौन रामजी चल दिए इस नश्वर चोले को छोड़कर गांधी जी के साथ भी ऐसे ही हुआ गांधी जी को एक अकेले गांधी जी थे ट्रेन में बाकी सारे गोरे के गोरे भरे हुए वे गांधी जी के पीछे लग गए कि कुछ भी करो आप हमारे इसायत में आ जाओ आप हमारे बन जाओ फिर हम आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, करेंगे करें। कर तो मानू खाली मेरे पर तुम थोपते हो दबाव डालते हो तो ये तो नहीं होगा बड़े सत्यबत्ता थी उन्होंने कहा चलो तुम रॉक्स फेलर कन्वेशन हॉल में चलो हम प्रेयर करेंगे और आपका माइंड चेंज हो जाएगा गांधी जी भीतर से मजबूत थे राम नाम रटते थे गीता का ज्ञान था उनके पास आजकल का कॉलेज का लड़का लड़की जैसा छिछरा मन तो था नहीं गहराई में थे वो चले गए छीछरे मन वाले नहीं जाने चाहिए चले गए रक्ष पेरा कन्वेशन हॉल में गोरों ने अपना जो को जोर मारना था मारा पादरियों ने प्रेयरों की ये किया वो किया आखिर गांधी जी उठे मुस्कुराते हुए बोले मुझे राम राम बोलने से जो शांति और बल मिलता है और गीता पढ़ने से जो प्रेरणा और ज्ञान मिलता है ऑफ माउंटेन पर जो उपदेश है उससे बहुत कुछ ज्यादा देता है मुझे इसलिए मैं इम्प्रेस नहीं होता मैं तो हिंदू धर्म में रहूंगा गीते जी तो राम राम की पूजा प्रार्थना करते थे गीता पढ़ते थे लेकिन जब गोली लगी तो मोहनलाल क्रमचंद के श्रीमुख से निकला राम और दूसरा धड़ाका तो भी निकला राम शांति तो पूरी होनी चाहिए लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान के करीब थे हलचल आंदोलन में में अंग्रेजों अंग्रेजों के नाक दम आ गया। अंग्रेजों ने उनको आश्वसन दिया कि अभी आप सत्याग्रह छोड़ो अभी आंदोलन शांत करो हम आपकी मांगे पूरी करेंगे फलानी डेट को अपनी मीटिंग होती है। उन्होंने धोखा देकर उस वक्त का जो मौत था उसको तो शांत कर दिया जब तारीख हुई मीटिंग की गांधी जी गए मिले तो वे सारे के सारे जो आश्वासन थे वो मुकर गए उनके। तो सुशीला नायडू ने देखा कि अब गांधी जी पॉइजन पी लेंगे या तो आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के नीचे चले जाएंगे अथवा तो कोई जहरी दवा पी लेंगे या तो कुछ नशा करेंगे क्योंकि गांधी जी की सारी तमन्नाओं से विपरीत उन लोगों ने बातें करी गांधी जी के ऊपर तो वज्रपात हो गया सुशीला नायडू उनका पीछा करने लगी कि मीटिंग में इन मूर्खों ने जो जो बताया था जो जो अंग्रेजों ने वचन दिए थे एक भी मान नहीं रहे और हमारा जो पब्लिक का फोर्स था जो मोब था वो सारा बिखेर दिया गांधी जी अब नहीं जीत सकते देखें क्या करते हैं। उसने पीछा किया सुशीला नायडू ने गांधी जी क्या करते उनके पीछे पीछे गये तो गांधी जी जनरल रसोड़े में गए जहाँ सब कार्यकर्ताओं का भोजन बनता था सामूहिक भोजन भोजनालय में गए और लोग की लगे और जो बहनें काम कर रही थी और रसोई काम कर रहे थे उनके साथ गप लगा रहे थे और भूख लगी थी तो कुछ खा भी लिया और लोग की संवारने लगे सुशीला नायडू दंग रह गई कि क्या है मैं क्या देख रहे स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ आखिर रहा नहीं गांधी जी से पूछते कि बापू जी आजे तो तुम्हारा ऊपर आपके ऊपर वज्रपात हो गया था आपका सारे सपने धूल में मिला दिए इन अंग्रेजों ने और फिर हम तो सोच रहे थे कि आप सुसाइड करेंगे या तो टी ट्वेंटी पियेंगे या तो फिनाइल पियेंगे या क्या करेंगे मैं क्या क्या सोच रही थी और आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं और आप भूखे हो तो कुछ खाए भी जा रहे हो और लोकी सवार जा रहे हो और गप भी लगाए जा रहे हो गांधी जी ने कहा कि देखो देश को आजाद कराना भी मेरे राम का काम है और ये की संवारना भी मेरे राम का काम है मैं प्रयत्न करूंगा सफलता विफलता तो ये संसार का खेल है अपना तो सम रहना चाहिए इसलिए वो मोहनलाल महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हो पाए आप भी जरा जरा बात में दुखी न होना हम लोग छोटे बच्चे थे ना आप हम जब थे तो चौनी के चॉकलेट लॉलीपॉप मिलती थी तो बड़े राजी हो जाते थे और चार आने की चीज कोई छीन लेते तो हम लोग रोते थे अब जो बढ़ गए तो चार आने के तो क्या 40 रुपए की भी चीज आए तो वो दुख सुख नहीं मिलता और चली भी जाए तो वो दुख नहीं होता 40 रुपए की भी चीज आ जाए तो वो सुख नहीं मिलता कोई चालीस रुपए की चीज दे दे गिफ्ट दे दे तो उतनी बाछे नहीं खिलती जितनी पहले खिलती और चालीस रुपए की चीज को नुकसान भी हो जाए तो उतना पहले जैसा दुख नहीं होता क्योंकि हमारी बुद्धि थोड़ी बड़ी हो गई ऐसे ज्ञानी की बुद्धि बड़पन की पराकाष्ठा पे पहुंच गई पूरा संसार उनका जय घोष करे आरती करे पूजा करे तो उनके चित्त में अहंकार नहीं आता और सारे लोग विपरीत खड़े हो जाए तभी भी उनके चित्त में दुख नहीं होता ऊपर ऊपर से अच्छा बात अच्छा भाई है ऊपर ऊपर से नाराजी भी हो जाएगी ऊपर ऊपर से राजी भी दिखेंगे लेकिन गहरे में कुछ नहीं उठत बैठत ओ उटाने कहत कबीर हम उसी ठिकाने सीते सीते हाँ, सीते ओ सीते कर रहे भाई लक्ष्मण मैं अयोध्या वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा राम जी रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन गहराई में राम को जो जानता है वो यही कहेगा कि राम ने केवल अपना कर्तव्य निर्वाह करने के लिए केवल विनोद मात्र व्यवहार करके दिखाया राम जी कामी पुरुष की नाई अपनी सीता को नहीं खोज रहे थे और मोही पुरुष की नाई लक्ष्मण के लिए नहीं रो रहे थे लोगों को ऐसा करना चाहिए संसार में इसका एक केवल उदाहरण धर रहे थे जो अति क्रोधी और कामी आदमी उसको लाल रंग ज्यादा प्यारा लगता है अथवा तो लाल रंग पहनने से काम और क्रोध उभरता है जय राम जी की जय राम जी की जो शांत प्रकृति का है उसे सफेद रंग अच्छा लगता है और जो भक्ति प्रकृति का है उसको पीत वर्ण प्यारा लगेगा अथवा तो पीत से भक्ति उभरेगी भी जो अति स्वार्थी है उसको खाकी कपड़े अच्छे लगते अथवा खाकी कपड़े पहनने से स्वार्थ उभरता है अब ड्यूटी में पहनना पड़ता है पुलिस ऑफिसर को नो प्रॉब्लम लेकिन खाकी कपड़े स्वार्थ उभरते एक कोले की खान में अर्जियां वर्जियाँ सफल हुई और लाइट का कनेक्शन आ गया तो उन्होंने कनेक्शन जिस दिन आया खुशी खुशी में सारे अंदर खदान में लाल लाल गोले लगा दिए परिणाम क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद ही खदान के मजदूर आपस में लड़ने भिड़ने लग गए ऐसा ही सुनता पहले जो सहानुभूति से मिलते थे और प्रसन्न रहते थे अब खिन्न होने लगे और एक दूसरे को साथ साथ करना दे ला, मार जरा जरा बात में एक दूसरे की गर्दन पकड़े खदान वाले ने विद्रोह क्या क्या किसी जानकार से पूछा तो बोले तुमने वो जो लाइट के लाल लाल गोले लगाए न वो क्रोध उभारता है असह सुनता उभारता है गोले लाल हटा कर सहानुभूति पैदा करे ऐसे रंग को अंदर बढ़ा दिया जाए जैसे हरा रंग है ना, वो अदारी और सहानुभूति उभारता है हरे रंग के गोले लगा है तो वो क्रोध फिर सहानुभूति में और शांति में बदल गया जो बैंगनी रंग है जिसको पसंद है तो समझना कि उसको वो क्रोधी भी है और उदार भी है क्योंकि लाल और हरे को मिश्रित करो तो बैंगनी बनता है जयराम जी की तो ऐसे आपके दीवारों के रंग आपके कपड़ों के रंग और आप जो देखते हैं उन रंगों का भी आपके मनो पर असर पड़ता है तो हिंदू संस्कृति ने जो रिसर्च किया है सिर झुक जाता है भगवान को गगन सदृश बनाया चाहे विष्णु हो चाहे शिव हो चाहे राम जी का विग्रह हो नील वर्ण का होगा है कि नहीं और फिर उन पर पीताम्बर है पित्तवर्ण अर्थात तो औदार्य और आध्यात्मिकता उभारने वाला कलर ही आपके देवताओं को आपको देखने को मिलता है जो जो भक्ति पूजा करते हो त्यों त्यों अवदार्य और आध्यात्मिकता का रस तुम्हारे जीवन में आने लगता है तो कितना ऋषियों ने गहराई से सोचा होगा तो पहले पहले गौणी भक्ति फिर अनुरागा भक्ति भगवान के विग्रह में अनुराग हो जाएगा ऐसा करते करते जब गुरुओं का तत्व ज्ञान मिल जाता है तो फिर आप क्या हैं और भगवान क्या है उसका रहस्य खुल जाता है आपको परम भक्ति मिल जाती है उसको बोलते हैं भक्ति पराभक्ति मद भक्ति लभते पराम जो पराम भक्ति मिलती तो परम शांति और पराम भक्ति जब तक नहीं मिली तब तक ऐहिक शांतियाँ आती जाती रोज पूजा पाठ किया अपना घूम के आए सिस्टमेटिक हुआ शांति है लेकिन आज घूमने नहीं गए आज नाश्ता ठीक से नहीं किया नींद ठीक से नहीं की आज शांति नहीं है जयराम जी की तो ये नींद की और घूमने की शांति हुई वो परम शांति नहीं कि, कि किसी कारण से चली जाए और किसी कारण से आए तो रोज जैसे कोई पहलवान है तो बराबर दंड बैठक किया तो अच्छी खुश है जिस दिन दंड बैठक नहीं हुआ उस दिन मरा पड़ा है तो ये हो गया आदत का सुख आदत का सुख एक बात है परिस्थितियों का सुख दूसरी बात है विषय विकारों का सुख तीसरी बात है हार जीत, जीत का सुख चौथी बात है लेकिन कोई भी परिस्थिति में आपका चित्त सुख से विमुख ना हो वह परम सुख परमात्मा का है परम शांति परमात्मा की है ऐसे पुरुष के आगे खुशी कोई माना नहीं रखती है न खुशी अच्छी है न मल हाल अच्छा है यार तो जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है हमारी न आर जू है न जुस्त जू जु है हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं जैसे रमन लाल जहाज डूब गए तभी खुश हैं मुनाफा हुआ तभी खुश हैं गोदाम लुट गया तो खुश हैं दे दा के चल दिए तो खुश है तो वो परम शांति जिनको मिलिए ऐसे ऋषियों का मार्गदर्शन से अगर संसारी लोग जीने लग जाए तो भोगों की अधिकता इच्छाओं की नीड की अधिकता से सुख नहीं मिलता अपितु इच्छाएं और भोगों का आकर्षण कम होकर आदमी अंतर्मुख होता है तो उसे शांति मिलती है। हमारे बाप दादाओं के पास जो सुख सुविधाएं नहीं थी वो हमारे पास है पहले के जमाने के राजा के पास जो सुख सुविधाएं नहीं थी उससे ज्यादा आज के चपरासी के पास है राजा को अगर ठंडा पानी पीना है तो खच्चरों से हिमालय से मंगवाना पड़ता था बर्फ अभी तो आपका पीउन भी फ्रिज का पानी पी सकता है जयराम जी की आपका चपरासी भी यूं स्विच करके ऊपर उड़ सकता है और नीचे आ सकता है उस जमाने में राजाओं को कहाँ था राजाओं को अगर मनोरंजन चाहिए तो हो नर्तकालय बनाते साज वालों को पगार देते नर्तकियों को पालते पोसते और नर्तकी जो जानती थी एक वही ही गा के उसका मनोरंजन करती थी अभी तो आपका नौकर जरा सा ऑन कर दे एक नर्तक नहीं सैकड़ों नर्तकी एक एक चैनल पर नाच रही है उसका मनोरंजन कर रही है यार झाड़ू लगाने वाले को इतने सुविधाएं हैं कि उस जमाने के चक्रवर्ती सम्राट के पास भी भोग सामग्री नहीं थी जितना आज देश के बुहारी लगाने वालों के पास हो सकता है फिर भी वे लोग या आप हम इतने सुखी नहीं हैं जो अपने पूर्वज सुखी होते थे उनके पास सुविधाएं कम थी सुविधाएं ज़्यादा नहीं थी लेकिन उनको अंतर्मुख होने की ज़्यादा व्यवस्था मिलती थी हमारे पास सुविधाओं का बहुल्य है लेकिन अंतर्मुख होने का टाइम ही नहीं इसीलिए अशांति की आग में तपे जा रहे हैं घसीटे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं उस अशांति को मिटाने के लिए कोई पान मसाला ठोसता है तो कोई शराब ठोसता है तो कोई हेरोइन ठोसता है तो कोई पिक्चर में जाता है तो कोई लवरियां बदलता है तो कोई दरिया किनारे एक दूसरे को चिपक के जल्दी सुखी होकर होने के बहाने जल्दी बूढ़े हो जाते जल्दी सत्यानाश कर देते हैं ये जो दरिया किनारे खुले आम लवर लवरियाँ बनते हुए बेचारे देखना छत्तीस साल की उम्र के बाद तो बिल ऐसे हाँ। हो जाते नारायण नारायण हरि तो कोई दूर दूरदर्शिता नहीं फास्ट मजा लेना चाहते जल्दी मजा लेना चाहते और जितना मजा इंद्रियगत ज्ञान इंद्रियगत आकर्षण जितना ज्यादा होगा उतना ही भी ज्यादा अशांत और खिन्न होंगे आपके बाप दादा में जो सही सुनता थी त्याग और सेवा थी वो अपने में नहीं है जो अपने में सही सुनता है उतनी अपने बच्चों में अपने को नहीं दिखती है बिल्कुल पक्की बात है कोई अपवाद हो सकता है दो पांच बाकी तो ऐसे ही जो हमारे परदादा लोगों में सहन शक्ति थी और स्वास्थ्य की मजबूती थी वो हमारे में नहीं और जो अभी हम लोगों में है वो हमारे बच्चों में नहीं है जरा जरा बात में चिड़ जाएंगे जरा जरा बात में मुंह बना लेंगे जरा जरा बात में खिन्न हो जाएंगे और कई बच्चे तो जरा जरा बात में सुसाइड करने के रास्ते चल जाते घर छोड़ के भाग जाते तो क्या सुविधाओं की कमी हुई नहीं सुविधाओं का तो बाहुल्य हुआ लेकिन अंतर्मुख होने की दिशा से विमुख हो गए इसलिए सुख के सुविधाओं के तो साधन बने लेकिन सुविधाएं शांति नहीं देती शांत स्वरूप परमात्मा में अंतर्मुख होने से ही शांति मिलती है तो सुबह उठकर थोड़ी देर परमात्मा शांति का स्वाद ले किसी गुरु के द्वारा साधन सीख शांति में गोता मारने का स्वाद ले तो फिर इन चीजों के बढ़ने से इन चीजों के घटने से इन चढ़ाव उताराने से आप जरा जरा बात में अशांत नहीं होंगे आतताई और निष्ठुरता अशांति लाती है और संवेदना संयम और दया आदमी के जीवन में शांति तो लाके रखती है परम शांति के द्वार तक पहुंचा देती है दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण नौकर चाकर पे तो दया करते हो लेकिन एक नौकर चाकर नहीं है आपका दो पांच नौकर चाकर नहीं है और ये बाहर के नौकर चाकर 24 घंटा आपके साथ नहीं रह सकते हैं कुछ ऐसे नौकर चाकर है जो चौबीसों घंटा आपके साथ रहते ये आंख भी आपके नौकर चाकर है उन पर भी दया करो फालतू दृश्य न दिखाओ कान भी आपके नौकर चाकर है उनको फालतू ताकर दिन में परेशान मत करो जीभ भी आपके नौकर चाकर है फालतू व्यंजन मत ठाको आते भी आपके नौकर चाकर है भुना हुआ तला हुआ इमली वाला खाओगे तो आते जल्दी खराब हो जाएगी इन नौकर चाकरों की भी तबियत खराब मत करो सेक्स के साधन भी आपके नौकर चाकर है उनको उचित दो अधिक उनको सत्यानाश मत करो बीमार मत करो एड्स के शिकार बने ऐसी उनके साथ व्यवहार ना करो इन नौकर चाकरों को भी ठीक से चलाओ तो स्वामी का कारोबार बढ़िया होगा लेकिन नौकर चाकर स्वामी पर हावी हो जाए तो नौकर भी भाग जाएंगे और स्वामी लुटा जाएगा तो इंद्रिय गो सत्य बुद्धि करते नौकर चाकर को सिर पे चढ़ा देते वो सेठ का दिवाल निकल जाता है नाक ने ने कहा कहा कि कि कि परफ्यूम सूंघनी है है फिल्म देखनी बोलती हलवाई की दुकान पे चाट की दुकान पे चलो और फिर इंद्रिया बोलती है जरा सोलो आलिंगन करके लवर लवरी में सत्यानाश हो जाएगा तो इंद्रिय ग से और उचित नहीं है।, है, है तो बुद्धिगत ज्ञान, का तो ज्ञान आ परिणाम का विचार करता है और इंद्रिय जन ज्ञान लपका देता है इंद्रियगत ज्ञान में जो उलझे है वो ये नहीं सोचेंगे की मेरी पत्नी के पड़ोस की पत्नी ही ही ही कर ले लग जाएगा ये मेरा मिस्टर है कि पड़ोस का हैं लेकिन है है है है। बुद्धिगत ज्ञान होगा कि ये तो अपने पति नहीं है पड़ोस की बहन के हैं अपनी पत्नी नहीं है तो बुद्धिगत ज्ञान परिणाम का विचार करके संयम ही बनाएगा और बुद्धिगत ज्ञान को मजबूत बनाना है तो आत्मज्ञान और आत्मध्यान और गुरु मंत्र का आश्रय लो बुद्धिगत ज्ञान कमजोर होगा तो इंद्रियों के पक्ष में मन गिरेगा मन के पक्ष में बुद्धिगत ज्ञान बहेगा इतना खा लिया तो क्या फर्क पड़ता है इतना भोग लिया तो क्या फर्क पड़ता है संभोग से समाधि की ओर तो इंद्रियगत ज्ञान के पक्ष में बुद्धि चल पड़ी फ्राइड की और फ्राइड खुद तो सुसाइड करके मर गया ऐसा उसका मनोविज्ञान के खुद ही शांति नहीं पाया और दूसरों के लिए भी अशांत होने के रास्ते खोल के चला गया इंद्रियगत ज्ञान को सपोर्ट दिया ज्ञान तो था बुद्धि का लेकिन बुद्धि इंद्रियगत ज्ञान के तरफ झुकी बुद्धि अगर आत्म ज्ञान तरफ झुकती तो पतंजलि मनोविज्ञान बनता है पतंजलि मनोविज्ञान पढ़कर बुद्ध आइंस्टीन विश्व विख्यात रिसर्च करता आइंस्टीन नोबल प्राइज विजेता आइंस्टीन बन गए कई अयोगी योगी बन गए अभक्त भक्त बन गए अधार्मिक धार्मिक बन गए अशांतो को शांति मिली